स्वस्ति नो बृहस्वती शांति शांति ईश्ति ईश और प्रय धारणिक जो है शुक्ल ये जुर्वेद है हाँ दोनों शुक्ल जी कान वा की उसके बाद में शांडो के और ये केन उपनिषद में सामोवेदा है, का है उसके बाद में प्रश्न ईश केन फिर प्रश्न नहीं, नहीं कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद का तैतरी है कृष्ण यजुर्वेद का कठ और तैतरी यजुर्वेद और फिर तीनों जो है वो है आतर्व प्रश्न और अपना ऋग्वेद है आतरीय उपनिषद ऋग्वेद है, से है। तो यहाँ तक इन्होंने बता दिया करती हाँ विद्या का जो यहाँ स्तुति किया मतलब ये बड़े बड़े इतने आचार्य लोग हैं इन्होंने बहुत गुरुणापी बहुत परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त की विद्या है तो इस प्रकार स्तुति करने से ये होता है जो प्रवृत्ति होने वाला है ना प्रवर्तक विद्या में उसके अंदर एक रुचि उत्पन्न होती है और साथ साथ में विद्या का भी क्या होता है मही करोती बोल तो उसकी महत्ता दिखला रहा है।, है ये दो बता रहे बुद्धि प्ररोना रुचिकर उत्पन्न करने के लिए विद्या मही करोटी मही करोती बोल तो विद्या की महत्ता बता रहे ये कोई विद्या सामान्य नहीं है, है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपने गुरु के पास जाके बहुत प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया ये महत्ता बताया तो क्योंकि स्तुत्या प्ररोचितायाम स्तुति करके रुचि उत्पन्न होने से विद्यायाम उस विद्या में साधर प्रवर्तेरन उस विद्या में क्या आधार आधारपूर्वक प्रवृत्त होते हैं उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है श्रद्धा भाव तो इसलिए बताया आगे तु साधना प्रयोजन तो विद्या साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तर वक्ष्यति प्रयजन प्रयोजन बल तो प्रयजन के साथ साथ प्रयोजन के द्वारा तो प्रयोजन कहते किसको कि उपयोगिता प्रयोजन बोलतो यद्यपि है यम अधिकृत प्रवर्ततेम अधिकृत्य प्रवर्तते जिसको लक्ष्य रख करके अप्रवृत्त हो रहे वो लक्ष्य होता है प्रयोजन उपयोगिता रख करके मन में हाँ अधिकृत्य प्रवर्तते प्रयोजन अदाव प्रवृत्ति हेतु इच्छा विषय प्रवृत्ति हेतु जो इच्छा है इच्छा का विषय प्रवृत्ति का जो हेतु इच्छा है उस इच्छा का जो विषय है वो प्रयोजन होता है जैसा मान दीजिए कि, किसी को रसुल्ला खाने के लिए प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो गई इच्छा हो गई उस इच्छा का विषय कौन है ससगुल्ला खाना वो प्रयोजन हो गया तो प्रवृत्ति हेतु तो प्रवृत्ति का कारण इच्छा होता है क्योंकि जाना थी इच्छा थी इच्छा के बिना कोई यथा नहीं करता है पहले उसके लिए पहले ज्ञानी ज्ञान होना सामान्य ज्ञान हो गया उसके बाद इच्छा हो गई हो गई तभी जाता थी तो इसीलिए यहाँ प्रवृत्ति का हेतु हो गया इच्छा उस इच्छा का जो विषय है वो प्रयोजन होता है तो इसलिए प्रयोजन न तृतीय है प्रयोजन के द्वारा प्रयोजन के साथ तो विद्या विद्या मतलब ब्रह्म विद्या का <coughs> जी। विद्या शब्द से लेना परा विद्या इसमें बताएंगे आगे द्वे वेदित वेदितव्य परवड़ा परवड़ा दिया दिया दिया ब्रह्म विद्या या, प्रयोजना वो वो तो तो बीच में उन्होंने उसका नहीं नहीं है है ना ना छोटा अपना तरफ से भाष्य भाष्य इतना ही प्रयोजन नहीं तो विद्या साधन लक्षण संबंध ये छोटे छोटे अक्षर दिया है ना और भाष्य नहीं वो भाष्य का तो इनका अपना छोटा छोटा अक्षर से जोड़ हाँ, तो दिया, शुत्र बत। शुत्र बत दे दिया। हाँ। ये विद्या मतलब कोई ना हो इसलिए ब्रह्म विद्या संबंध प्रयोजन निरूपण वो बीच में डाल दिया उसने तो इसलिए विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या विद्या का मतलब है परा विद्या ब्रह्म विद्या कहिए पराविद्या कहिए विद्या कहिए ये क्या अर्थ है अध्यात्म विद्यात्मविद्या विद्या विद्या, उसे कोई राज्य विद्या भी कहा नवे अध्ययन विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या साध्य साधन लक्षण संबंधम तो प्रयोजन के साथ यहाँ प्रयोजन है मोक्ष्म इसमें प्रयोजन कौन होगा मोक्ष परमानंद ये ये जो जो प्रयोजन के साथ क्यूँकि अधिकारी है विषय है संबंध है तो न प्रयोजन अनुबंध चतुष्ट बोलते है न एक तो साधन चतुष्ट होता है एक अनुबंध चतुष्ट अब ग्रंथ को लेकर हाँ ग्रंथों को लेकर जो होता अनुद्ध है यह ये अनुबंध चतुष्टय जी अधिकारी और अनुबंध में जो प्रथमा जो अनुबंध है अधिकारी उसको होता है, है। साधन चतुष्टय अधिकारी को लेकर साधन लक्षण साध्य कहते है निष्पाद्य जो निष्पाद्य होता है वो साध्य है प्रतिपाद्य प्रतिपादक निष्पाद्य जो वस्तु है जो हमको उपार्जन करना कर वो साध्य हो गया और कार्य जनकत्व जनक साध्य जनकत्व है वो साधन बनेगा जी तो ये साध्य साधन लक्षण संबंध तो साधन में जनकत्व आएगा हाँ कार्य जनकत्व जी और वो निष्पाद्य जन्य हो जाएगा जन्य तो निष्पाद्य तो इसलिए यहाँ संबंध है साध्य साधन रूप संबंध है hmm. तो साधन हो गया कौन ब्रह्म विद्या और साध्या हो गया विद्या का फल हो गया मोक्ष मोक्ष। ये संबंध है इसलिए तो दूसरा भी एक संबंध मानते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये भी मानते हैं निरूप्य निरूपक भी मानते जन्यजनक नहीं मानते जन्यजनक जन्यजनक संबंध है पिता पुत्र पिता पुत्र में जो संबंध है वहाँ जनक है और धन और स्वामी में संबंध है स्वामित्व श्वा संबंध है वहाँ भी संबंध है धन और स्वामी का साथ संबंध है ना strictly strictly strictly strictly <manifestations> तो स्वा, स्वा, स्वामी स्वस्वामी संबंध मानते में जन्यजनक संबंध है वहां धन लेना चाहिए हाँ स्वत्व स्वत्व स्वस्वामी संबंध मानते तो यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक निरूप्य निरूपक न्याप्य व्यापक ये सब संबंध उत्पाद उत्पादक उत्पाद भी इतना नहीं मानते वो पदार्थ में में आ जाएगा। आ, में आ जाएगा जाएगा इसलिए मुख्य रूप से और मट्टी साध्य लक्षण संबंधम किनका अर्थात तो प्रयोजन के साथ मतलब फल के साथ विद्या हो गया साधन का ये संबंध है ये बात उत्तर उत्तरत्रा बोल इसी ग्रंथ में अन्यत्र नहीं ये जो ग्रंथ है उसी में उत्तर था था तो आगे वक्षति स्वयं श्रुति वक्षति वक्षति श्रुति स्वयं कहा दूसरे में भिद्य से छ संशया क्षीय चाश कर्मा भेजते हृदय घ्रंथि यही उसका फल है hmm. तो ग्रंथि ही, हृदय <coughs> की जो ग्रंथि hmm. मतलब है, hmm. है ना अनुषंग वही ग्रंथि वो ग्रंथि क्या होती है तो विदर्ल भेद नष्ट होती है आगे बताएंगे इत्यादि ना आदि से और भी है ये आगे बताएंगे अत्रच अपर शब्द वाच्याया अत्र बोलतो यहाँ दो विद्या बताएंगे एक अपरा विद्या दूसरी परा विद्या पराविद्या अपर अपर शब्द बोलतो अपरा, अपरा, बोल तो अपरा विद्या वाच्याया अपरा विद्या हो गई वाचक और अपरा विद्या का वाच्य हो गया ये जो कर्म अथवा स्वर्ग आदि ये स्वर्ग और ब्रह्म आदि ये सब अपर विद्या है वाच्य हो गए गया ऋग्वेदादि रूप विद्या ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामववेद आगे बताएंगे जितने भी जो शास्त्र है ना ये सारे अपर विद्य में आते हैं सारे वेद ये ये सब है। हाँ, सब वाचक वाचक अपर विद्या का वाचे विद्या मतलब विद्या से इनको ग्रहण किया जाता है सामवेद है सब क्या है अपर विद्या का वाच्य उठाएंगे आगे तो ये सारे अपर विद्या है तो उपनिषद को अपराद्या कैसा कहा है आगे उठाएंगे दो भेद कर दिया है वेद के अंदर तो उपनिषद भी आ गए हैं ना एक... तो पूरा पक्ष ने आक्षेप आगे किया है नहीं... क्या ये उपनिषद वेद के अंतर्भूत है हम वेद के अंतर्भूत हो गए तो अपर विद्या में आ गया वेद को अपर विद्या में माना है ना चारों वेदों को ऋग्वेद युर्वेद साम वेद सब क्या है अपर विद्या है और उपनिषद को माना पराविद्या तो वहां पूरा पक्षी ने दो विकल्प दिया तो ये आप उपनिषद को पराविद्या मान रहे हैं कि ये वेद के अंतर्भूत है पराविद्यादि बहिर्भूत है यदि बहिर्भूत हो तो प्रमाण नहीं मनुजी ने कहा या क्या जो भी है तो वेद या से भाइया उसको उपेक्षा करना चाहिए अभी यदि वेद के अंतर्भूत करेंगे तो ये अपरा उसके भेद करेंगे ये तो इसलिए बोल रहा है जो अपर शब्द वाचाया आदि बोल तो सारे लेना लक्षण आयाम तो ऋग्वेद आदि जो विद्या है ना ऐसा जो स्वरूप विधि प्रतिषेध मात्र परायाम उसमें दो ही मिलेगा आपको अपर विद्या में है ना या तो विधि परक या तो प्रतिषेद विधि मतलब विधान ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए जैसा दर्श पूर्णिमा साजेता स्वर्ग काम स्वर्ग कोई चाहते हैं, दर्श और पूर्णिमा याग करे ज्योतिषो में न एजेता आहरा संयम आचरेत ऐसा विधि परको और कलंजम न बक्षेता ब्राह्मणों न हंतव्या ये निषेध परक हो कलम कलंज मतलब मारा हुआ किसी विषेला मांसादी उपलक्षण अर्थात अमेद्य पदार्थ दो होता है ना एक मेद्य पदार्थ एक अमेद्य पदार्थ्य मतलब भगवान को भोग चढ़ाने के लिए योग्य मतलब योग्य अमेद्य मतलब जो भगवान आदि को भोग नहीं लगाता है दूषित वो अमेद्य मानते कहीं कहीं पर इनका विधान भी आता है क्या मांस का कोई कोई स्थान वो तो तांत्रिक में आता तंत्र में अच्छा तंत्र पूर्वक कुछ यज्ञ होता है उसमें तो आहुति देते इसलिए वहा करके दिया जाता है अच्छा मंत्रों के द्वारा उसको एक करके पवित्र करके उसके बाद दिया जाता <coughs> तो है तो इसलिए बोल प्रतिषेदमात्र परायां विद्यायाम ये जो अपर विद्या है ना या तो विधि परक हो गई अथवा निषेध पर विद्यायाम संसार कारण अविद्यादि दोष संसार का कारण हो गया अविद्यादि अविद्या बोल तो अविद्या काम कर्म जी मान पांच भी ले सकते हैं क्लेश हाँ अविद्या काम पांच भी ले जी यहाँ भाषा कर बोलते तो अविद्या काम कर्म अथवा अविद्यादि दोषा निवर्तक नाश्ती ये जो अपर अविद्या है ना वो तो उनको ये जो संसार का कारण हो गया अविद्या उस अविद्यादि दोषो को ये हटा नहीं सकते ये बात आगे जाके इसमें कहेंगे अष्टादशा प्लवाहा करके इसमें बताएंगे जो यज्ञ रूप नौका है ना प्लवा मतलब यज्ञ रूप नौका है तो अठारह पुर्जों से बनाया है उसमें सोलह ऋत्विक है एक एक वेद के चार चार दो यजमान दो यजमान यजमान और यजमान पूरा मिला के अठारह हाँ। ऐसा अठारह तत्वों से बनाया हुआ नौका ये नौका संसार, सागर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं, नहीं।, नहीं एक किनारे तक पहुंचा देंगे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग माने क्रम क्रम से जो है इनका स्वर्ग तक पहुँचाएंगे पूरा पार नहीं सकते तो इसलिए हां बता रहे ये जो अविद्यादि दोष है ना उसका निवर्तकत्व नाश्तिका अपरविद्या बस उनमे केवल विधि और निषेध परक है इसका निवृत्त नहीं इति स्वयमेवे बात स्वयं बता करके ये हम नहीं बता रहे तो स्वयं बता करके तो इसको बता करके स्तिक क्या कर रहे ये जो अपर विद्या से हटा करके जिज्ञासु साधक को कहाँ ले रहे परा विद्य में परपरविद्य भेद करणपूर्वक स्वयं क्या कर रहे परावरापर विद्या का भेद कर रहे दिखा करके तो परापर विद्य भेद करण पूर्वकम अर्थात तो परावरापर भेद करते हुए अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं पंडिता मन माना करके पंडित अर्थात अविद्या के बीच में स्वयं धीरा पंडित अविद्याम अंतरे मतलब अविद्या का बीच अविद्य में रह रहे अविद्य में रहा बीच में तो अलग नहीं आएगा अर्थात अवस्था में अविद्या अवस्था में रह रहे सब कुछ कर रहे अपने को पंडित मान रहे बहुत बड़ा विद्वान करके वर्तमान इत्यादि ना आदि से और भी लेना अंधा करके तथा ईशावा क्या इसलिए बोल इत्यादि ना तथा परप्राप्ति साधन सर्वसाधना साध्य विषय वैराग्य पूर्वक पहले इस प्रकार अपर विद्या को ये दिखा करके अपर विद्या को दिखा दिया परा और अपरा का भेद किया और अपर विद्या को दिखा दिया तथा बोल तो अपर विद्या के बाद परप्राप्ति साधनम पर बोलते परमात्मा पराविद्या पर बोलते परमात्मा तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है परा विद्या नहीं, तो पर प्राप्ति बोलते परमात्मा प्राप्तिपूर्वक है ना उसको वैराग्यपूर्वक अन्य जितने भी साध्य साधन है स्वर्गादी हो अथ जो भी इनमें सारे वैरस्य भावपूर्वक गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद लग गुरु आगाया। के कृपा से ही प्राप्त होने वाली कौन ब्रह्म पराप्राप्ति के के के प्राप्ति साधन विद्या है उसी को ही बता रहे श्रुति किन के लिए तो बता दिया सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक जितने भी जो साध्य साधन आदि है न जितने भी साध्य है ये साधन रूप सभी प्रकार विषयों में वैराग्य पूर्वक यहाँ साध्य साधन मतलब पर विद्य को छोड़कर के बाकी जितने भी लोक में है जैसे ये साधन है और ये साध्य है जैसा स्वर्गादि साध्य हो गया कर्मादि हो गया साधन उपासना हो गई साधन ब्रह्म लोक साध्य इन सबको त्याग करके तो सर्व साधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वकम सभी प्रकार के विषयों में साध्य साधनात्मक जितने भी विषय हैं, इनमें वैराग्य पूर्वक और गुरु प्रसाद दोनों तो गुरु कृपा से प्राप्य गुरु के कृपा से प्राप्त होने वाली कौन ब्रह्म विद्याम पराप्राप्ति प्राप्ति साधनम ब्रह्म विद्याम लेना पराप्राप्ति है ना उसको यहाँ जोड़ दीजिए पराब्रह्म को प्राप्त करने वाली ब्रह्म विद्या आहा ब्रह्म विद्या को बता दिया ने कहा बताया परीक्षा लो लोकान कर्मचित परीक्षा लोकान लोकान परीक्षा okay. आगे बताएंगे ये लोगों को परीक्षा करना परीक्षा क्या करना विचार करना परीक्षा का मतलब विचार चिंता अर्थात ये लोक लोक में कोई सत्यता है उसमें कोई सुख है अभी किसको मिला मिलेगा इस प्रकार विचार करके तो इसलिए है न विचार पश्या आत्मा न कि इसलिए विचारमित ये जो विचार है ये यहाँ परीक्षा है हाँ। और कर्म, कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले लोग तो क्या है आगे बताए वहां समित पानी होके गुरु के शरण में जावे करके इत्यादि ना इत्यादि ना बोलते इत्यादि श्रुति को भगवान ने वही श्रीमद् गीता में हाँ उसमे नज्ञा तो इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा श्रुति आगे बताएंगे अपरा विद्या और बरा विद्या का भेद चा और उसका जो बरा विद्या का जो प्रयोजन है प्रयोजनम तो फलम प्रयोजन का मतलब है फल असकृद एक बार नहीं बार बार, बार, बार बता रहे, रहे। असकृद्रवीति एक बार नहीं बता रहे बार बार बता भवति रहे को जानने वाला भ्रह्मा भ्रह्मा भ्रह्मा हो जाता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्मेवती तो गर्द वेद गर्दबेवती होता है क्या देखो कोई धान रहे तो गधह बन जाएगा तो वो तो, तो तो है है ना ब्रह्मा तो यही फर्क इसलिए ब्रह्मा हो सकता अब यदि कोई घट को चिंतन करे घट बन जाओ नहीं हो सकता अब घट हाई नहीं क्यूँकी उत्तम से निकृष्ट में नहीं जान सकते निकृष्ट से आप ऊपर को ब्रह्मा दृष्टि उत्कर्षात तो निकृष्ट है ना की अपेक्षा उत्कृष्ट में जा सकते उत्कृष्ट से निकृष्ट जाना तो भी कोई भी नहीं चाहेंगे कोई भी नहीं चाहे संभव भी नहीं तो ब्रह्मवेदि इस प्रकार स्तुति बार बार बता रहे किसको फल को प्रयोजन को परामृता परिमुच्यंतींत काले परामोकेश अर्थात जो यहाँ मुक्त नहीं हुए <coughs> वो ब्रह्मलोक में प्राप्त करते हैं मुक्ति है उपासक्रो आंग्लोपासक आंग्लोपासक ते लोकेशु परंत काले ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी का अंतिम जो सौ साल समाप्ति तक है। हाँ। तो वहाँ वहगे ब्रह्म लोकेशु सप्तमी का बहुवचन क्यों प्रयोग किया अनेक ब्रह्मलोक नहीं है तो अनेक फिर जो जाने वाले जो ना उनको लेकर वहाँ ब्रह्म लोक अनेक नहीं नहीं लोक एक ही माने जाने जाने वाले वाले जो हैं गंता रहा से परामृता परिमुचंती परामृत बोलते परम अमृतम अमरणक धर्मम ब्रह्म भूता ये परामृत मतलब है परम बहुवचन उन्हीं के लिए है करते हैं भाषा कर कहेंगे परम परम अर्थात परामृता ही जिनका आत्मा जो हो गया अमृत ही जिसका आत्मा स्वरूप हो गया उसका नाम है परामृता ऐसे उत्पत्ति परम करते है अमृत मतलब जो साधक है जो गए हुए हैं सर्वे परम अमृतम इसलिए ब्रह्मा ही जिनका आत्मा हो गया ऐसा उपासक ब्रह्मा ही जिनका आत्मा है ऐसा परामृता अत ब्रह्म भूत ब्रह्मा स्वरूप भूत तो निवृत्ति वाँस निवृत्ति से निवृत्त हो जाते ब्रह्मलोक होते अर्थात साम्य रूपे निवृत्ति निवृत्ति हो जाता परिता ये अंतिम में बताएंगे तीसरे ज्ञान यद्यप्वाश्रमीण लेकिन ज्ञान के लिए सभी अधिकार सर्वसायाधिकार है ज्ञान यद्य तो कोई है एक आश्रम में ही अधिकारी नहीं hmm. सभी अधिकारी सारे आश्रम में अधिकारी ज्ञान का तथा यद्यपि सभी है hmm. तो भी संसनिस्तव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्म सहित न सहित तो भी संयास अनिष्ठ होकर ही जो ब्रह्म विद्या है वो ही मोक्ष साधन होता है हाँ। तो सन्यास का मतलब दो है सन्यास है एक अभ्यंतर है तो सन्यास का नाम है लिंग संन्यास तो वहाँ पांच प्रकार का माना है नारद परिव्राजक परिराजक नारद संसा पांच निश्चय संड विदावंती कुटीचको बहुत को हमसो परम हमसा तो तो चार मैंने नारद नारद पांच गिना अच्छा हाँ। जी को हम बता कुटीचक बहुधको हमसो परम हमसा और तुरीती अवधूत उनका लक्षण भी वहाँ बता दिया लगा तो कुटीचक बहुत कुटीचा तो कुटिया मात्रा मात्र में रहना अपना घर से हाँ, हाँ, और बहुत तो किसी तीर्थ क्षेत्र में और हम से मतलब हम हमसे उसमें विभिदिशा और विद्वत दो संन्यास होता है विभिदिशा संन्यास और विद्वत्त संन्यास परमांश में और तुरता के महालक्षण के अल्पाहरों यथाह फलाहार करके थोड़ा सा लेके ये लेके चलता वो तुरियातीता है और अवधुत का मतलब उसे अंतिम लोकेषण तीनों तीन ऐसे जो सन्यासनिष्ठा वन्यास का मतलब त्याग त्याग क्योंकि अटारे व्याद्य मोटा है ना अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान सन्यास और त्याग में वो अंतर है आप मुझे अलग अलग करके बता दीजिए तो भगवान ने सब का मत रख दिया ये त्याग ये ने। ने भगवान ने कहा त्याग और सन्यास दोनों एक दो अलग ने ना ना तो इसलिए त्याग पूर्वक क्योंकि वहां है ना त्याग शांति निरंतर अनंतरम और त्यागे ने एक अमृतत्वम करके तो इसलिए बताए तो मोक्ष साधनम ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन तभी बनेगी सन्यास संसपूर्वक ही ब्रह्मा विद्या मोक्ष का साधन है ना कर्म न कर्मित कर्म के साथ ब्रह्मा विद्या मोक्ष का साथन बहुत लोग समुच्चय मानते हैं ना, ना।, ना समुच्चय नहीं नहीं माना है क्योंकि दोनों का विरुद्ध स्वभाव है विरुद्ध फल है विरुद्ध अधिकारी दूर में सूची कट में बनाया दोनों दोनों विरुद्ध स्वभाव है।, है एक प्रकाश स्वभाव है एक अंधकार स्वभाव है एक अधिकारी अहंता ममता जिसने त्याग दिया और एक अधिकारी अहंता जिसने करते हैं बलि प्रकार से काना कूप जो हम इस प्रकार तो इसलिए ये दोनों संभव है समुच्चय संभव नहीं तो कर्म संहिता इति न केवल सन्यास पूर्वक ज्ञान से संभव है चरंता अब देखे वहां भिक्षचर्या मतलब क्या है किसी तो जो में अधिकार संन्यासिद्वार करने के तो सब तो तो त्याग दिया करेंगे संन्यास योगात वो भी आता सन्यास योग के द्वारा ही त्याक त्याक करते है इस प्रकार श्रुति कहते हुए दर्शयती क्या अधिकार है सन्यास, पूर्वक ब्रह्म विद्या ही मोक्ष के प्रतिकारण ये प्रति कारण है बीच में कोई पूरा पक्ष शंका कर सकते क्योंकि शास्त्र में आया है तो वहां कुरे वर्माणी विशेष शतम सम अतः सौ साल तक कर्म करते हुए आप जीने के प्रयत्न करो और उसके बाद जीवित अग्निहोत्रम जब तक आपका जीवन है अग्निहोत्रिहोत्र आदि करे हा कृष्ण केशा जब तक आप बुढ़े नहीं तब तक अग्निहोत्रा आदि करो ये श्रुति बता रहे जीवन पर्यंत तो इसलिए कर्म कैसे त्याग कर सकते है अतः कर्म और ज्ञान समुच्चय होना चाहिए उसका, मन, उसका जो है निराकरण करेंगे कोई पूरा पक्ष कर सकते हैं उसका निराकरण कर रहे हैं निराकरण करेंगे विद्या कर्मा विद्या कर्मा और कर्म का क्योंकि विद्या और कर्म का आप समुचय बता रहे हैं ना ये नहीं होगा ये समुच्चय नहीं होगा तो ये भी क्यों नहीं होगा ईशावास्य में वहाँ बता दिया समुचय तो बता ही दिया है है ना विद्या और इसीलिए वहां मुख्य विद्या नहीं है अपर विद्या अपर विद्या अपर विद्या तो इसीलिए यहाँ जो विद्या है विद्या स्वामी भगवान ने फिर दोनों को एक ही लिया है भगवत गीता में क्या? विद्या और अविद्या को कर्म योग में ले लिया दोनों को वो दो ही बताया बताया और कर्म योग बताया। नहीं वो है ना हाँ तो तो उनको कर्म योग में ही दो ही बताया तो उसको तो दो, दो बता दिया कर्म योग के अंदर आपका ध्यान गीता में ऐसा तो चार योग बता दिया है पूरे गीता में है ना चार योग कर्मयोग ध्यान योग, भक्ति योग, योग, भक्ति ज्ञान ोग और वेद में तो ये तीन तीन ही आ गया कर्म, उपासना, उपासना। इसलिए भक्ति योग और ध्यान योग है ना ये उपासना के उपासना के फिर उनको फिर कर्म में ले लिया हाँ कर्म एक प्रकार कर्म है ये कर्म है ज्ञान को अलग कर दिया मतलब इसलिए है ऐसा किया वेद को हम तीन भाग में मानते हैं ना वो के रूप से तीन है दो ही है। है। दो ही वेद वेदांत। एक जगह बताया वेद का आधि भाग ये हो गया पूर्व मीमांसा वेद का अंतिम भाग है ये उत्तर मीमांसा मीमांसा का मतलब है पूजनीय विचार मीमांसा का अर्थ होता है पूजनीय विचार तो पूजनीय विचार को दो भाग किया है वेद आधि वेदांत वेद वेद वेद आदि आदि हो गया वेद का कर्मा दिया गया और वेद का का भाग दिया अंत है उत्तर में तो में तो और बीच में जो उपासना है तो आदि में भी ले सकते आप और अंतिम में भी ले सकते इसलिए बादशाहकार ने उपनिषद में कुछ इधर भी लिया तो इसीलिए वहां दो ही भाग्य दो ही जी, कर्म के अंतर्भुत कर्म का मतलब अपर विद्या के अंतर्गू हो गया कर्म भी उपासना भी है ना अपर विद्या का अंतर्गू तो इसलिए हैं बता रहे विद्या कर्म विरोधा यहाँ विद्या शब्द से लेना पराविद्या लेना अपर विद्या के साथ कर्म का विरोध नहीं वेदांत हाँ वही अपर विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या और अपर इसमें आगे बताएंगे ना द्वे विद्या वेदित इसमें अपर के साथ कोई विरोध नहीं परा के साथ विरोध तो है इसलिए विद्या कर्म विरोधा विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने से कैसा तम प्रकाशवत इसलिए यहां समुच्चय संभव नहीं।, नहीं।, नहीं तो इसलिए यहां केवल हमने ऊपर बता दिया सन्यास पूर्वक परा के द्वारा ही तो ये क्या मोक्ष संभव है नहीं ब्रह्मात्मा एकत्व ब्रह्मात्मकत्वर्शन सह कुछ को स्पष्ट कर रहे कर्म स्वप्ने संपादय नहीं शक्यम नहीं कोई यहाँ जोड़ गई संभव नहीं है ब्रह्मात्मा एकत्व एक देखिये हां ब्रह्मा और आत्मा तो शब्द से लेना तत्पद का जी। आत्मा शब्द से लेना तत्पद लक्ष्य तो दोनों एकत्व दर्शन बोलते अहम ब्रह्म एकत्व अशी दर्शन एकत्व बोलते तो अशी अहम तो ब्रह्मा स्मी तो ब्रह्म आत्म एक नगेअ कर्म संपादय ना शक्य स्वप्ने की वो सपने बाद में उसको कई मुक्ति क्या दिखा तो संपादय अर्थात संपादन मतलब दोनों का एक साथ आचरण करना दोनों का एक साथ अनुसंधान करना न सक्यम यदि कहेंगे सपना में होगा तो स्वप्ने अपी जागृत में दूर बात है तो सपना में भी दोनों का एक साथ संभव नहीं होगा तो स्वप्ने अभी शब्द के द्वारा है ना तो एक प्रकार से कई मुक्ति के न्याय अधिकार है के के में में में में में नहीं में नहीं नहीं नहीं होगा तो में तो तो तो भी संभव संभव संभव दूर की बात दूर है की बात है इसको एक प्रकार से कई ना वो तो में भी नहीं है। है। इसका मतलब में कभी ही क्या संभव नहीं है ज्ञान और कर्म का समुच्चय एक दोनों कर्म का समुच्चय विद्यालशेषा अभा तो पूरा पक्ष यहाँ है ही नहीं ऊपर से समझ लीजिए तो क्यों ऐसा संभव नहीं है कर्म और ये विद्या है अथवा ब्रह्मात्मा एकत्व दर्शन के साथ कर्म दोनों एक क्यों नहीं होगा कारण क्या है पूरा पक्ष पूछ सकते तो बोले विद्या काला विशेषा अभाव विद्या है ना उसमें कोई काल का नियम नहीं काल से वो बंधा नहीं और कर्म आदि होता है वो काल विशेष से बांधा है अमुक काल में करने से वो कर्म सफल हो अमुक नक्षत्र में नहीं करना चाहिए भद्रा आदि आने पर अनिष्ट है जो है उसके लिए आ, काल काल तो इसलिए विद्या में ऐसा नहीं वहां तो आया श्रष्ट में उसमें आसुपतेर आमृत्यल सुषुप्ति से मृत्यु तक जी जी। उसको चिंतन का तो अनियतवात और अनियत उसका कोई नियत निमित्त भी नहीं है अनियत बोलते कोई निमित्त नहीं है कोई निमित्त होता है ना और इसमें कोई अनियत बोल तो नियत निमित्त नहीं एक तो काल का भी कोई नहीं और कोई निमित्त भी नहीं नियत अनियत तो निमित्तत्वाद काला संकोच अनुपत्ति इसलिए काल को यहां संकोच नहीं कर सकता है देखिए काल का संकोच किया जाता है कोई वहां नियत निमित्त हो नियत निमित्त हो तभी वहां अमूक काल में ही कर सकते हैं अमुक काल में नहीं कर सकते यदि अनुष्ठान करना हो नियत निमित माने किसी फल को लेकर जैसे वहाँ काल का संकोच करना पड़ता है जैसे यदि आप करना है यज्ञ आदि जैसे सुबह से पहले ही करना है और कुछ यज्ञ हो तो रात्र ही करना उसको दिन नहीं होता है और वहां आता है उदितो अथवा अनुदितो एजेत। वहां निमित्त होता है तो किसी निमित्त तो को लेकर ऐसा यहाँ कोई नियत निमित्त नहीं है तो नियत निमित्त नहीं होने से काल का संकोच आप नहीं कर सकते मतलब अमुक काल में ही आप चिंतन कर सकते हैं बाद में नहीं कर सकते ऐसा नहीं जैसा मानते कुछ लोग वेद अध्ययन में वो मानते है प्रातः काल में ही वेद अध्ययन होना सायंकाल अध्ययन नहीं मानते अच्छा, मध्यान्ह के बाद <coughs> मध्यान्ह के बाद मध्यान कुछ लोग वेद अध्ययन नहीं करते सुबह ही करते, करते। तो काशी में भी कुछ पंडित है दक्षिण के बाद सुबह ही बाद में नहीं तो नियत हो गया किंतु यहाँ कोई काल का संकोच नहीं है यही बता रहे अनियता निमित्तत्वाद हेतु दे रहे अनियत बोलते नियत निमित्त ना होने से काल संकोच अनुभवत तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पूरा पक्षी छुपा है पूरा पक्षी कहेंगे आपने पीछे क्या कहा काल विशेषा अभाव विद्या के लिए कोई काल विशेष नहीं होता है ये कहा सिद्धांत ने पूरा पक्षी क्या निया, नियत से स्वामी विधि अर्थ किसी फल को लेकर निमित्त ये मुझे मिले करके तो आ, वो विधि के अंतर्गू तो काला विशेष अभाव का दिया ना, नहीं तो काल काल का, उसका उत्तर दे काल का भी होना चाहिए जैसे कर्म है उपासना आदि के लिए काल विशेष होता है इसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए ये भी शास्त्र है ना जैसे वेद के लिए एक नियम होता है सुबह उठ के स्नान करने के बाद पवित्र होकर पाठ करना चाहिए विधि बता दिया तो वैसे ही वेदान चिंतन भी होना चाहिए वो विवेद का भाग है तो उत्तर दे रहे अनियता निमित्त न न तो है, तो नियत है है नियत जैसा कर्मादि में नियत निमित्त होता है वैसा यहाँ नहीं है अतः काल का संकोच नहीं कर सकता जब भी कर सकते अनुपति यू गृहस्थु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादी लिंगम स्वामी चलना आच ओम पूर्णम धाणम दम पूर्णमा शिष्य ओम शात्री